यहाँ तक कि सबकी उम्र में भी बहुत अंतर है और जरा मेहता फैमिली के बारे में सोचो वो दोनों तो बेचारे कितने बुजुर्ग लोग हैं वो भला क्या कर सकते हैं है अपना तर्क पेश किया तो फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्रांत ने फिर से अनुमान लगाते हुए कहा अगर ये सभी विक्टिम ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए हों तो हो सकता है की इन लोगों ने कतल को कभी पकड़ लिया रहा हो और फिर उसे खाना ना दिया रहा होगा इसीलिए अब वो एक एक करके सबको भूख से तड़पा मार रहा है ऐसा भी तो हो सकता है नहीं विक्रांत नैना ने साफ इनकार कर दिया मैंने सभी विक्ट की क्राइम हिस्ट्री भी चेक करवाई है लेकिन कोई भी कभी किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व नहीं रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो बहुत दूर की बात है और तुम खुद सोचो जो लड़की मरी है उसकी उम्र महज 23 23-24 साल थी अब अगर कतिल कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुआ हो तो, तो फिर वो बहुत पहले हुआ रहा होगा और तब तो ये लड़की छोटी बच्ची रही होगी वो भला कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो सकती है और फिर मिस्टर Mr. और मिसिज मेहता बहुत सीधे सादे आदमी थे वो दोनों इस तरह के धंधे में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं मैं इस बात को नहीं मान सकती तो फिर पक्का है कि कातिल के बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ रहा होगा इन लोगों ने उसके बच्चे को भूख से तड़पा मारा रहा होगा या फिर इन लोगों की वजह से उसके बच्चे की जान गई रही होगी इसीलिए अब वो अपने बच्चे की मौत का बदला ले रहा है विक्रांत ने कहा मैंने तुमसे पहले ही कहा कि विक्टिम का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही ये लोग किसी भी तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ रहा होगा नैना ने, ने कहा वैसे तुम गैस सही कर रहे हो और सोचो कुछ हो सकता है कि हम लोग सही रीजन गैस कर ले जाए सही कह रही हो सोचो सोचो विक्रांत बेहद सीरियस होकर इस बारे में विचार करने लग गया अभी वो सोची रहा था कि अचानक से उसे उसे जोर की छींक आ आ गई। उसके अदृश्य शक्ति का संदेश आ गया। उसे आज का संदेश गया। आज कोडवर्ड मिलने वाला था विक्रांत को आज कोडवर्ड में आग और हवा शब्द मिला हुआ था इस तरह का कोडवर्ड विक्रांत को अब तक सिर्फ एक या दो बार ही मिला है फिर भी विक्रांत ने इस कोडवर्ड का मतलब समझ रखा था हवा का मतलब विक्रांत के परिवार के रिश्तों से था जबकि आ का अर्थ दोस्ती था मतलब कि आज विक्रांत के साथ इन्हीं दोनों चीजों के इर्द गिर्द घूमती घटनाएं घटित होंगी लेकिन विक्रांत इस कोडवर्ड के मिलने से खुश नहीं था इस वक्त वो इतने बड़े केस पर काम कर रहा है उसे किसी ऐसे कोडवर्ट की तलाश थी जिसकी मदद से वो केस में कुछ प्रोग्रेस कर सके सही महीने में उसे पहाड़ जैसे शब्द की तलाश थी जिससे वो इस केस में कुछ बेहतर काम कर सके या फिर अगर उसे पानी मिल गया होता तो भी वो खुश रहता क्यूँकी पानी कोडवर्ट का मतलब लड़की से था और उस वक्त विक्रांत के आसपास नैना ही है ऐसे में अगर उसे पानी मिला होता, तो संभव था कि नैना के साथ उसकी करीबी और ज्यादा बढ़ जाती खैर नैना इस वक्त काफी बिजी लग रही थी विक्रांत से कुछ देर तक बात करने के बाद वो उठकर यहाँ से जाने के लिए तैयार होगी वैसे डॉक्टर तो विक्रांत को कुछ देर तक हॉस्पिटल में रोकना चाहते थे लेकिन जब इतना बड़ा केस पेंडिंग हो तो भला विक्रांत हॉस्पिटल में कैसे रह सकता है जैसे उसकी पट्टी वगैरह हो गयी और उसे थोड़ा दर्द से राहत मिल गयी वो भी यहाँ से जाने को तैयार हो गया विक्रांत भी नैना के साथ ही पुलिस स्टेशन जाना चाहता था ताकि वो केस पर कुछ काम कर सके लेकिन नैना ने उसे पुलिस स्टेशन जाने से मना कर दिया उसने विक्रांत को घर जाकर कुछ देर आराम करने के लिए कहा नैना ने विक्रांत को समझाया कि इस वक्त सिर्फ हम ही दोनों लोगों को ये केस मैनेज करना है इसलिए हम लोग इस तरह से प्लानिंग करके काम करेंगे कि बिना रुके और बिना थके केस की इन्वेस्टिगेशन का काम चलता रहे अभी तुम्हें आराम की जरूरत है तुम घर जाकर आराम करो तब तक मैं ऑफिस मैनेज कर लूँगी नैना के कहने पर विक्रांत घर जाने को रेडी हो गया नैना ने खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए उसे घर ले जाकर छोड़ा वैसे विक्रांत की पूरी मंशा थी कि नैना भी उसके साथ घर पर रुक जाए वो नैना को रोकने के लिए बात भी करना चाहता था लेकिन चूंकि आज विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा ऐसा कोडवर्ड भी नहीं मिला था जिससे उसे नैना के करीब जाने का कोई सिग्नल मिले इसलिए उसने नैना के आगे इस तरह की कोई बात नहीं की वैसे भी नैना किसी भी सूरत में विक्रांत के साथ अकेले उसके घर में रुकने को राजी नहीं होती जब तक विक्रांत घर पहुंचा तब तक रात के दो बज चुके थे विक्रांत अपने कमरे में तुरंत ही, लेट गया। पर लेटे -लेटे ही वो बीते हुए काफी एडवेंचरस रहा था पहले प्रमोशन मिला फिर पार्टी पार्टी के बाद अविनाश के साथ लड़ाई और फिर एक का सक्सेस रेट फिर उसके बदले में एनर्जी बूस्टर टूल उसके बाद हॉस्पिटल में नैना का दिन भर के पूरे टास्क में विक्रांत को सबसे ज्यादा पसंद आया था नैना के होठों पर लिया गया किस विक्रांत शायद ही इस किस को कभी भूल पाएगा इतना कुछ होने के बाद भी विक्रांत को एक अधूरा पन सा लग रहा था यह अधूरा पन इसलिए लग रहा था क्योंकि अभी तक उसे बैंक के सीरियल मर्डर केस से जुड़ा कुछ भी एविडेंस नहीं मिला था जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था इस केस को लेकर मुश्किल बढ़ती जा रही थी विक्रांत गहराई में पढ़कर सोचने लगा आखिर ये केस इतना उलझा हुआ क्यों लग रहा है अभी तक कोई भी क्लू क्यों नहीं मिला ये कातिल क्यों लोगों को भूख से तड़पाकर मार रहा है विकांत के दिमाग में इस केस को लेकर एक और बात पिंच करने लगी उसे ऐसा फील हो रहा था जैसा सभी को लग रहा है कि ये केस बहुत बड़ा है ऐसा वाकई में है नहीं जैसे कि पहले जब 1994 के किडनेपिंग केस पर पुलिस काम कर रही थी तब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लेकर मिसिंग डिपार्टमेंट तक हड़कम्प मचा हुआ था जबकि इस बार तो और भी बुरे तरीके से लोगों को मारा गया है के सातों विक्टिम्स को भूख से तड़पा के मौत दी गई है इतना दुर्दांत अपराधी शायद ही आज तक कोई हुआ होगा लेकिन इसके बावजूद केस पर काम बड़े शांति ढंग से हो रहा था इसका कारण यह था कि इन विक्टिम्स के फैमिली वाले भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे भले ही पुलिस डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि इस केस के बारे में बाहर किसी को नहीं बताया जाएगा लेकिन फिर भी विक्टिम्स की फैमिली मेंबर्स को तो इन्फॉर्म किया ही गया था लेकिन इसके बावजूद सिर्फ मिस्टर और मिसिज मेहता की फैमिली मेंबर्स को छोड़कर किसी भी विक्टिम की फैमिली की तरफ से कोई डेड बॉडी लेने तक नहीं पहुंचा था ये बात बहुत अजीब है अब चूंकि की फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आ रहा था इसलिए पुलिस भी बिल्कुल आराम से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्यूँकी पुलिस इस केस को हाई नहीं करना चाहती थी या फिर कहीं इस केस के पीछे कोई राज छुपा हुआ है ये सब बातें विक्रांत को परेशान कर रही थी उसने मन ही मन निश्चय किया कि कैसे भी करके मुझे इन सब राज की तह तक जाना होगा और जब इन सब बातों से पर्दा उठेगा तभी यह केस सॉल्व हो सकता है उस देर तक बैंक में सीरियल मर्डर केस के बारे में सोचने के बाद विक्रांत के दिमाग में नैना का ख्याल आना शुरू हो गया वो नैना के साथ अपने रिलेशन को लेकर सोचने लगा आज उसे नैना का एक अलग ही रूप दिखाई पड़ा था हमेशा गुस्से में रहने वाली बोर्ड दिखने वाली नैना का आज सॉफ्ट रूप भी दिखा वो अन्य लड़कियों की तरह शर्माती भी है इस बात का एहसास विक्रांत को आज तब हुआ जब वो हॉस्पिटल में नैना को किस कर रहा था बात बात में लोगों का मुंह तोड़ देने वाली नैना आज डरी हुई भी नजर आई ये सब देखकर विक्रांत को थोड़ी खुशी भी हुई उसके मन में एक उम्मीद सी जगी थी कि वो कभी न कभी नैना का दिल जीत ही लेगा क्योंकि तो भले ही वो सख्त नैना और गुस्से वाली नैना को प्यार करना ना सीख सके लेकिन वो शर्मिली नैना को एक न एक दिन जरूर अपने प्यार में फंसा लेगा आज के दिन की घटना के बाद विक्रांत को एहसास होने लगा था की अब वो दिन दूर नहीं जब नैना खुद ही चलकर उसकी बाहों में आएगी। दिन पर दिन को और जब जब उसे नैना के साथ बीते हुए पलों की याद आती है उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छाने लगती है विक्रांत अपने जिंदगी के एक एक पल को नैना के साथ बिताने को तैयार है लेकिन नैना कब इसके लिए राजी होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है